अध्याय पांच जीवनदायी उपदेश जब गुरु ये ने भीड़ को देखा तो वे पहाड़ी पर चढ़ गए और जब वे एक स्थान पर बैठ गए तब शिष्य उनके पास आए वह उन्हें इस प्रकार शिक्षा देने लगे परमात्मा उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो गरीब हैं और उनके प्रति समर्पित हैं वे परम स्वर्ग के साम्राज्य में शामिल हैं परमात्मा उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो पश्चताप करते हैं उन्हें शांति प्राप्त होगी परमात्मा उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो मन से कोमल हैं पृथ्वी उन्हीं की होगी परमात्मा उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो हरेक काम परमात्मा की आज्ञाओं के अनुसार करते हैं वे संतुष्ट होंगे परमात्मा उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो दूसरों पर दया दिखाते हैं उन पर भी दया दिखाई जाएगी परमात्मा उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जिनके मन पवित्र हैं वे परमात्मा को देखेंगे परमात्मा उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो मेल मिलाप कराते हैं वे परमात्मा की संतान कहलाएंगे परमात्मा उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो उनकी आज्ञाओं का पालन करने पर भी सताए जाते हैं वे परम स्वर्ग के साम्राज्य में शामिल होंगे परमात्मा तुम्हें आशीर्वाद देते हैं जब लोग मेरा शिष्य होने के कारण तुम्हारा अपमान करते हैं तुम्हें सताते हैं तुम्हारे खिलाफ झूठ बोलते हैं और तुम्हारे खिलाफ हर तरह की बुरी बातें बोलते हैं खुशी और आनंद मनाओ क्योंकि तुम्हें परमात्मा परम स्वर्ग में बड़ा इनाम देंगे इसी प्रकार लोगों ने परमात्मा के प्रवक्ताओं को भी सताया था जो तुमसे बहुत पहले आए थे नमक और दीपक से शिक्षा तुम अच्छे नमक के समान हो जिससे पृथ्वी के लोगों को लाभ होता है परंतु यदि नमक अपना स्वाद खो देता है तो वो किसी काम का नहीं रहता और लोग उसे बाहर फेंक देते हैं और अपने पैरों तले रौंद देते हैं तुम सभी दुनिया के लिए एक रोशनी की तरह हो तुम उस नगर की तरह हो जो पहाड़ पर बसा है जिसे दूर से साफ साफ देखा जा सकता है और तुम एक दीपक की तरह हो जो पूरे घर को रोशनी देता है अपनी रोशनी को ढांप कर मत रखो तुम्हारे अच्छे काम रोशनी की तरह चमके ताकि लोग इन्हें देख सकें और इसके लिए वे तुम्हारे पिता परमात्मा का गुणगान करें प्रभु यीशु मोशे के नियमों के बारे में बात करते हैं ये न समझो कि मैं मोशे के नियम और शिक्षा और परमात्मा के प्रवक्ताओं की पुस्तकों को रद्द करने आया हूँ मैं उन्हें रद्द करने नहीं परंतु पूरा करने तथा उनका सही अर्थ प्रकट करने आया हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ जब तक आकाश और पृथ्वी रहेंगे तब तक मोशे के नियम और शिक्षा की एक मात्रा या एक बिंदु भी रद्द नहीं होगी मोशे के नियम और शिक्षा का लक्ष्य जरूर पूरा होगा इसलिए यदि कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी तोड़ता है और दूसरों को भी यही सिखाए तो वह परमात्मा के परम स्वर्ग के साम्राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा परंतु जो कोई उनका पालन करे और दूसरों को भी यही सिखाए वह परमात्मा के साम्राज्य में महन कहलाएगा मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हें धर्म गुरुओं और फरीसी धार्मिक पंथ के लोगों से बढ़कर परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करना होगा नहीं तो तुम परमात्मा के परम स्वर्ग के साम्राज्य में नहीं जा सकते क्रोध और हत्या तुमने सुना है कि हमारे पूर्वजों से कहा गया था हत्या ना करना और जो कोई हत्या करेगा वे दंड के योग्य होगा किंतु मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई किसी पर गुस्सा करेगा वह परमात्मा के सामने दंड के योग्य होगा जो किसी का भी अपमान करेगा उसको धर्म महासभा के सामने न्याय के लिए पेश होना होगा और जो कोई किसी को अरे निकम में कहकर बुलाएगा वो आग से धधकते हुए नर्क में डाले जाने के योग्य होगा यदि तुम अपनी भेंट मंदिर में चढ़ा रहे हो और वहां तुम्हें याद आए कि तुमसे कोई किसी कारण नाराज है तो अपनी भेंट वेदी के सामने बिना चढ़ाए छोड़ दो और उस व्यक्ति के पास जाकर पहले नाराजगी दूर करके मेल मिलाप कर लो और तब आकर भेंट चढ़ाओ जिसने तुम पर आरोप लगाया है जब वे तुम्हें अदालत ले जा रहा हो अदालत पहुंचने से पहले ही उसे मना लो और समझौता कर लो ऐसा ना हो कि आरोप लगाने वाला तुम्हें जज को सौंप दे और जज सिपाही को जो तुम्हें जेल में डाल देगा मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक तुम एक एक पैसा ना चुका दोगे तुम जेल से आजाद नहीं हो पाओगे दुराचार तुमने सुना है कि ये कहा गया था शादी के बाहर शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहिए कि तु, मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई पुरुष किसी औरत को बुरी इच्छा से पाने की योजना बनाए तो वह मन में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का पाप कर चुका है यदि तुम्हारी दाई आंख तुम्हें पाप में गिराने का कारण बने तो उसे निकालकर फेंक दो हां, तुम एक आंख खोदोगे लेकिन इससे बुरा ये होगा की तुम्हारा पूरा शरीर सही सलामत रहे परंतु परमात्मा तुम्हें उसे सही सलामत शरीर समेत नरक में फेंक दे यदि तुम्हारा दायां हाथ तुमसे पाप करवाए तो उसे काट कर फेंक दो हाँ तुम एक हाथ खो दोगे लेकिन इससे बुरा यह होगा कि तुम्हारा पूरा शरीर सही सलामत रहे परंतु परमात्मा तुम्हारे सही सलामत शरीर को नरक में फेंक दे तलाक देने का सिर्फ एक कारण तुमने सुना है कि यह भी कहा गया था जो पति अपनी पत्नी को तलाक दे वो रिश्ता खत्म होने का कानूनी कागज दे लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूँ अगर कोई पति अपनी पत्नी के किसी और के साथ शारीरिक संबंध रखने के अलावा किसी और कारण से तलाक दे और अगर वह स्त्री किसी और से शादी करती है तो पहला पति उससे यौन पाप कराता है और अगर कोई दूसरा पुरुष उस तलाकशुदा महिला से शादी करता है तो वह भी यौन पाप करता है शपथ और सच्चाई तुमने सुना है कि हमारे पूर्वजों से कहा गया था झूठी कसम ना खाना परंतु प्रभु परमात्मा के लिए अपनी मन्नतों को जरूर पूरा करना लेकिन जो मैं तुमको बताना चाहता हूं वो यह है कि अपनी बात को विश्वास योग्य बनाने के लिए किसी के नाम की कसम न खाना ना तो परम स्वर्ग या पृथ्वी के नामों का इस्तेमाल करना क्योंकि परम स्वर्ग और पृथ्वी वे स्थान है जहां परमात्मा शासन करते हैं किसी कसम को विश्वास योग्य बनाने के लिए येशलम नाम का इस्तेमाल ना करना क्योंकि येरुशलम महान राजा परमात्मा का शहर है जो वहां भी शासन करते हैं किसी कसम को विश्वास बनाने के लिए सिर की कसम जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करना क्योंकि तुम अपने एक भी बाल के असली रंग को स्थायी रूप से बदल नहीं सकते इसके बजाय जब तुम किसी से कुछ कहते हो तो तुमको केवल यह कहना चाहिए हा मैं ये करूंगा या तुमको केवल यह कहना चाहिए नहीं मैं ये नहीं करूंगा इससे अधिक कुछ भी कहोगे तो जो कहोगे वो ठीक नहीं है और तुम कहीं ना कहीं शैतान के प्रभाव में हो बदला लेने की सोचो भी मत तुमने सुना है कि यह कहा गया था अगर तुम्हारी आंख पर कोई चोट लगाए तो तुम भी उसकी आंख पर चोट करो और अगर तुम्हारे दांत पर कोई चोट लगाए तो तुम भी उसके दांत पर चोट करो किंतु मैं तुमसे कहता हूं दुश्मन से बदला लेने की सोचो भी मत परंतु जो तुम्हारे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो जो तुम पर मुकदमा करके तुमसे कुछ लेना चाहे तो उसे उसकी मांग से अधिक दे दो यदि कोई अपना भारी सामान उठाकर तुम्हें एक किलोमीटर लेकर चलने को मजबूर करे तो खुशी खुशी उसके साथ दो किलोमीटर चले जाओ जो तुमसे कुछ मांगे उसे दो और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़ो दोस्तों और शत्रुओं से प्रेम करना तुमने सुना है कि यह कहा गया था अपने दोस्तों से प्रेम करना और अपने शत्रु से नफरत पर मैं तुमसे कहता हूं अपने दोस्तों के साथ साथ अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करने वालों के लिए प्रार्थना करो कि परमात्मा उनका भला करे इस तरह तुम दिखा सको कि तुम पिता परमात्मा की संतान हो क्योंकि परमात्मा अच्छे और बुरे दोनों लोगों पर समान रूप से सूर्य उदय करते हैं तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर बारिश बरसाते हैं यदि तुम केवल उन्हीं से प्रेम करो जो तुमसे प्रेम करते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है क्या व्यापारी नहीं करते? यदि तुम केवल अपने समाज के लोगों को ही नमस्कार करते हो तो इसमें भी क्या बड़ी बात है क्या दूसरे समाज के लोग ऐसा नहीं करते इसलिए तुम हर तरह से अच्छे बनो क्योंकि तुम्हारे पिता परमात्मा हर तरह से अच्छे हैं